श्री रामकृष्ण भावधारा स्थापकाय ज धर्म एक बार श्री राम कृष्ण के अन्यतम गृहस्थ भक्त एवं बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार गिरीश चंद्र घोष ने स्वामी विवेकानंद से श्री राम कृष्ण की एक जीवनी लिखने को कहा क्योंकि स्वामी जी से अधिक अच्छी तरह श्री राम कृष्ण को भला और किसने समझा होगा इस पर स्वामी जी ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा क्यों उन्होंने भला श्री राम कृष्ण को कहाँ समझा है वे तो अत्यंत महान थे कहीं ऐसा न हो कि शिव की मूर्ति गढ़ने के प्रयास में वे एक बंदर की मूर्ति गढ़ दें यह तो श्री राम कृष्ण की महानता को व्यक्त करने की स्वामी जी की अपनी शैली थी सत्य तो यही है कि श्री राम कृष्ण को स्वामी विवेकानंद ने जैसा समझा था वैसा और किसी ने नहीं समझा वस्तुता स्वामी विवेकानंद का समस्त साहित्य उनके व्याख्यान वार्तालाप लेखादि समस्त रचनाएं श्री रामकृष्ण के जीवन व आदर्शों पर भाष्य ही है स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण के संबंध में बहुत कम प्रवचन दिए या लेख लिखे हैं हां, कुछ स्तोत्र उन्होंने श्री रामकृष्ण की स्तुति में बनाए हैं और ये कुछ रचनाएँ ही स्वामी जी की श्री रामकृष्ण के प्रति मान्यता तथा उनकी महानता प्रकट करने के लिए पर्याप्त है स्वामी जी रचित श्री रामकृष्ण का प्रणाम मंत्र भी इसी तरह का एक अत्यंत सारगर्भित श्लोक है स्थापकाय च धर्म से सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नम धर्म का अर्थ सर्वप्रथम स्वामी जी श्री रामकृष्ण को धर्म से स्थापक कहकर संबोधित करते हैं धर्म किसे कहते हैं धर्म शब्द से अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ लेते हैं वैसे धर्म की 10-12 युक्ति युक्त परिभाषाएँ हो सकती हैं धर्म के पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द रिलीजन का शब्दकोश में अर्थ इस प्रकार दिया गया है ये सिस्टम ऑफ हैथ स्पेशली इन ए सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर इट इफेक्ट अपॉन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी अर्थात एक अतिमानव नियामक ईश्वर में विश्वास तथा उसका समाज और व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसे धर्म कहा जाता है यह ईश्वर में विश्वास विकसित होकर ईश्वर में धर्म गुरु पैगंबर अवतार या देव देवमानव में तथा धर्म ग्रंथ में इन तीन में से एक अनेक या सभी के में विश्वास में परिणत हो जाता है उदाहरण के लिए जैन और बौद्ध धर्म सर्वनियामक ईश्वर में विश्वास नहीं करते लेकिन वे सिद्ध महापुरुष जिन या बुद्ध में तथा धर्म ग्रंथों में विश्वास करते हैं विश्व के सभी धर्म इन तीनों में से किसी न किसी के प्रति विश्वास पर आधारित है महाभारत में धर्म की ब्युपत्ति परिभाषा दी गई है धारणा धर्म धारणाधर्म्याहु धर्मो धार्यते प्रजा यह सियाद धारण संयुक्त स धर्म की निश्चय धर्म शब्द संस्कृत के धृढ़ धारणे धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना जो तत्व विचार भाव या वस्तु व्यक्ति और समाज को धारण कर सके स्थिरता एवं गति प्रदान कर सके वह धर्म कहलाता है जीवन के रोग शोक जरा मृत्यु तापत आदि जब मानव पर आक्रमण कर उसे अस्थिर बनाने का प्रयत्न करते हैं तब धर्म उसे स्थिरता प्रदान करता है ईश्वर में विश्वास भी धारण करने में सक्षम एवं स्थिरता प्रदान करने में समर्थ एक प्रभावशाली तत्व है वह व्यक्ति को विशृंखित होने से मानसिक दृष्टि से टूटने अथवा विखंडित होने से बचाता है धर्म समाज को भी स्थिरता प्रदान करता है एक ही धर्म वाले एक ही पैगंबर या धर्म ग्रंथ में विश्वास करने वाले व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं तथा बाह्य आक्रमणों का सामना करने में भी समर्थ होते हैं लेकिन विश्वास पर आधारित धर्म की एक समस्या यह है कि एक और जहां पर वह एक ही धर्म विश्वास रखने वाले लोगों को संगठित करता है वहीं वह अन्य धर्मों में अन्य पैगंबर या धर्म ग्रंथ में विश्वास रखने वाले समूह से उन्हें पृथक भी करता है अर्थात वह विघटन का एक कारण भी बन जाता है यही कारण है कि ईसा के अनुयायी हज़रत मोहम्मद के अनुयायियों को अपना शत्रु समझते हैं तथा हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहते हैं धर्मग्लानी के इस आधुनिक युग में विज्ञान ने श्रद्धा एवं विश्वास पर आधारित इन धर्मों को जबरदस्त चुनौती दी है विज्ञान किसी भी बात को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करना चाहता वह युक्ति एवं प्रयोग की कसौटी पर धर्मों के मूल सिद्धांतों को कसना चाहता है यही कारण है कि आज के संशयवादी वैज्ञानिक युग में धार्मिक विश्वासों के नींव हिल गई है ऐसे विषय और समय में श्री रामकृष्ण ने स्वयं के जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ईश्वर की सत्यता प्रमाणित कर धर्म को पुनर्स्थापित किया है एक सत्यानुसंधानी वैज्ञानिक की तरह उन्होंने ईश्वर के विषय में प्रश्न किया था आज का युग विघटन का युग है आज सर्वत्र ध्वंस के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से एक जाति दूसरी जाति से एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ रहा है वाहन भवन देह जैसी भौतिक वस्तुओं से लेकर आस्था विश्वास एवं मानव हृदय के कोमलतम भाव काल चक्र में पड़कर टूट रहे हैं ऐसे अवसर पर युगावतार श्री रामकृष्ण के लिए आवश्यक था कि वे आधुनिक मानव के मन में अतींद्रिय सत्य के प्रति विश्वास की पुनर्स्थापना करते उन्होंने किसी भी पुरातन सिद्धांत का खंडन नहीं किया माँ शारदा का कथन है कि श्री राम कृष्ण छीक एवं छिपकली जैसे अंधविश्वासों को भी मानते थे प्रत्येक तो प्रचलित अंधविश्वास के पीछे कोई न कोई सत्य निहित रहता है यदि श्री राम कृष्ण एक अंधविश्वास तोड़ते तो उन्हें आदर्श मानकर उनका अनुकरण करने वाले भावी पीढ़ियां सैकड़ों सच्चे एवं हितकर विश्वासों का खंडन करेंगी श्री रामकृष्ण के असंगत प्रतीत होने वाले कार्यों के पीछे यही रहस्य छिपा है शास्त्रों में विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा के संदर्भ में श्री रामकृष्ण का निरक्षर होना तत्वपूर्ण है उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया लेकिन उनका समग्र जीवन तथा उनकी अनुभूतियां शास्त्रोक्त सिद्धांतों के अनुरूप ही थीं इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने यह सिद्ध किया कि शास्त्र अनुभूति सम्पन्न मंत्रद्रष्टा ऋषियों द्वारा प्रत्यक्ष किए गए सत्यों के ही संकलन है। स्वामी विवेकानंद ने इस विषय में कहा है सृष्टि स्थिति और लयकर्ता के अनादि वर्तमान सहयोगी शास्त्र संस्कार रहित ऋषि हृदय में किस प्रकार प्रकाशित होते हैं यह दिखलाने के लिए और इसलिए कि इस प्रकार से शास्त्रों के प्रमाणित होने पर धर्म का पुनरुद्धार पुनः स्थापना और पुनः प्रचार होगा वेद भगवान ने अपने इस नूतन रूप में बाह्य शिक्षा की प्रायः संपूर्ण रूप से उपेक्षा की है अंतर्निहित ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त परिभाषा के अतिरिक्त धर्म की और भी परिभाषाएँ हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म अनुभूति में निहित है वे कहते हैं प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है बाह्य तथा अंत प्रकृति का नियमन करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है कर्म उपासना मनसयम तथा ज्ञान इनमें से एक या अनेक या सभी उपायों से अपने ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त करो और मुक्त हो जाओ यही धर्म का सर्वस्व है श्री रामकृष्ण ने अपने अभूतपूर्व जीवन द्वारा धर्म की इस परिभाषा को प्रमाणित किया है वस्तुतः धर्म की उपयुक्त परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के सर्वांग संपूर्ण जीवन को देख ही प्रस्तुत की थी वेदांत साधना के द्वारा श्री रामकृष्ण ने ब्रह्मात्मय के बोध किया था तथा वे छह माह तक इसी ब्रह्म भाव में निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित रहे थे जो धर्म के इतिहास में अप्रतिम है इसके बाद भी वे भावमुख कहलाने वाली द्वैत और अद्वैत की अत्युच्च सीमा भूमि में निरंतर अवस्थान करते थे मन बुद्धि एवं अहंकार अंतकरण कहलाते हैं श्री रामकृष्ण का इन पर एवं इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था काम क्रोध लोभ आदि पर तो उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त की ही थी वे इच्छानुसार अपने मन को किसी भी विषय पर एकाग्र कर समाधिस्थ हो सकते थे उनका मन उनकी इच्छा शक्ति के हाथों मिट्टी के लोंदे के समान था जिसे किसी भी स्थान पर अनायास ही चिपकाया अथवा वहां से हटाया जा सके चित्त वृत्त निरोध रूप योग का चरम लक्ष्य समाधि श्री रामकृष्ण के मन की सहज अवस्था थी श्री रामकृष्ण शांत दास्य सख्य वात्सल्य एवं मधुर इन सभी भावों से भगवान के साथ संबंध स्थापित किया था जैसा कि भक्ति शास्त्रों में निर्देश है उन्होंने भक्ति योग की अनुभूतियां तथा भाव समाधि महाभाव प्रेम आदि की उपलब्धि की थी और ये उनके लिए स्वाभाविक हो गई थी